यदि कम दम आदि संपत्ति से सम्पन्न होंगे और महात्माओं का सन्न करेंगे और जिज्ञासा करेंगे सब समस्यादी महाभार्य का विचार करेंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा ने सोचा होगा कि जब सब मुक्त हो जाएंगे तो हमारी बनी बनाई परिस्थिति गुजर जाएगी तो सुबह महाराज प्रार्थना करके उन्होंने ला के दुनिया में बैठा दिया होगा कि तो तुम तो किसी को दुनिया में शांति से नहीं रहने देना किसी को इंद्रिय संयम मत होने देना किसी के मन में मुक्त की इच्छा मत होने देना जिज्ञासा मत होने देना किसी के गुरु के साथ मत जाने देना और ये बांस भी बजा बजा के और नाच नाच के और गाय गाय के लोगों को दुनिया में लुभाए रखना जिससे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहें किसी की मुक्ति न तो बस अगर तुम ब्रह्मा की स्थिति बचाने के लिए आए हो तो बस यही बात होगी कि लोग मोक न जाए है ना ना एक दिन भूमि में नारद जीत क्या नाम है नारद जी महाराज ने देखा आ के वहां का सुख वहां का, का आनंद तो बैठ करके रोने गए हो वो यमुना भी बह रही है वो सुंदर फुल है वो लता है वो वृक्ष है और तो ब्रज में अपने आप जो लोग जाते हैं ना उनको कुछ नहीं मालूम पाता उनको तो सूखा दाली मिले खारा पानी मिले है ना? और गर्मी मिले और वहां पर लौटे आप लोगों को ब्रज का स्वरूप जो है ना वो प्रकट नहीं होता है तो नारद जी ब्रज में आए और देखा उन्होंने ब्रज का आनंद देखा तो ब्रज तेज तरफ रोने लग गए तो ललिता जी ने पूछा कि क्यों नारद जी कैसे रो रहे हो ब्रज में आके सब लोग सुखी होते हैं और तुम रो रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के नाम पर रो रहे हैं जो अवसर मुक्त हो चुके क्योंकि का देह रहा इंद्रिय रहा न मन रहा न वो रहे है ना अगर वे मुक्त न हुए होते आप जिंदा होते और भगवान श्रीकृष्ण की ये लीला देखते है ना तो मुक्ति की इच्छा छोड़ करके उनसे प्रेम करते न तो मुक्ति खाली लाए गज भूमि में तो वो आनंद है नाराज। वहाँ मुक्ति जो है वो नमक करीबी थाली रहती है वहाँ तो, तो मुक्ति भरे जहाँ पानी भरता है ब्रह्म ज्ञानी वहाँ तो मूर्ति पानी भरती है वहाँ तो ब्रह्म ज्ञानी जो है, खाते है वो खाते हैं, वो ब्रज का आनंद वो ब्रज का रस ब्रज तो के रसिया कहा तो। तो हाँ ब्रह्मानंद तुमसे प्रार्थना की होगी इस दल के यही तुम अपनी लीला फैलाओ ग्रंथ में कि कोई मुक्त न होने पाओ बोले देखा गोपियो तुमको सभी बात उड़ाए जा रही हो क्या मैं अपने भक्तों के वंश में जलूवंश में ये नंद बाबा का वंश भी जलूवंश है यह क्या उसमें मैंने मैं अवतार नहीं लिया है क्या मेरा उदय नहीं हुआ है न करू भगवानुले उदय ये बात नहीं तुम जदवंश बताना नहीं हो तो रहे अरे नारायण ये कैसे तो जदुवंशियों का हृदय इतना कठोर नहीं होता है कोई तो स्त्री इतनी व्याकुल हो रही हो उसको पाने के लिए ये ब्रे मवती उसका हृदय व्याकुल और तुम जाके अंधेरे में सिर बैठे हो अगर तुम जलूबंसी होते भक्त ब्रंश में पैदा हुए होते तो तुम्हारा दिल पिजा नहीं जाता दौड़ पिछड़ा नहीं जाते तब नहीं होते गोपियों कब आके में गोपिका नंदन भी नहीं हूं और यदि जलूबंशी भी नहीं हूं तो आके खुद तो हूं मैं कहा गया खड़ू तो भगवान खेल उदेगा तुम तो आसमान से तरफ पड़े होता है न गज वंश में तुम्हारा कोई माँ बाप है न गोपीवंश में कोई तुम्हारा माँ बाप है तुम दो दो तो बस आकाश कर कर जब भी आकाश बड़ा परिजूर्ण है असंग है उदासीन है नारायण का तो वो किसी से प्रेम प्रेम नहीं करता है तो तुम भी वो आकाश के समान मिले और आकाश के ही मालूम पड़ते हो नहीं तो तुम्हारे हृदय में दया माया जरूर होते कृष्ण ने कहा अर्था गोपियो जब मेरे बारे में तुम्हारा ऐसा काम है तो फिर अब मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों दोनों को ये कृष्ण आते नहीं वो मैं गोपिना कृष्ण को देखते हैं ये जैसे प्रेमी के मन में जितनी है ना उलझन होती है जितनी उधेड़ गुण होती है वो अपने प्रियतम के दायरे नहीं होती है अपने मन की परीक्षा कर लेना है प्रेमियों के कहना है प्रेमियों की पंगत में ऐसे मत बैठ जाना हमारा मन जिसके बारे में सोचता है जिसके बारे में उधे गुण कहता है एक महात्मा ब्रज ने जंगल में जा जाए तो नारायण तो वहाँ तो ऐसे लटके हुए उनकी जो जगह थी ना वो किसी पेड़ में उलझ गई तो सुलझाएं वो जगह उलझ गई और खड़े हो गए तो दूसरे साधुओं ने देखा आके कहा महाराज खड़े क्यों तो सुलझा लो बोले इतना हम, हम तो नहीं सुलझाएंगे कैसा हो हम सुलझा ले रहे हैं बोले हम भी नहीं सुलझाएंगे तुम भी मत सुलझाओ तो बोले फिर तो, तो बोले जितने उलझाया है ना वही सुलझा रहे अब आने दो तो? तो न खुद सुन जाया न दूसरों को सुलझाने दिया एक दिन दो दिन तीन दिन खड़े रह गए हो अरे महाराज एक झटके से वो सीता फहराता हुआ और वो मंद मंद मुस्कता हुआ वो मोर मुगुर द्वारा सामने से आया अरे बाबाजी बड़ा जिद्दी है एक तो जटा अटका के बैठा है यहां और एक झटका ज़का, महाराज जटा खुल गई हो तो जटा की जो उलझन थी तो सुलझ तो गयी लेकिन अब बालाजी जो है वो बैठ गए अब बैठ गए तो उनके मन में है ना क्या उलझन पैदा हुई देखो उधर से आ रहा है तो वो बाढ़ने से आवे तो वो बाएं से आवे तो वो सामने से आवे तो वो नाराण ये मन में से दुनिया को निकाल करके उसको भर लेने के लिए उसको भर लेने के लिए इससे बढ़िया और कोई तरकीब ही न मन में गोपियों के कृष्ण ने कहा कि अब मैं जाता हूँ और अब नहीं मिलेगा तो गोपियों ने कहा सखे, हम जो तुमसे बात कहती हैं, ये कोई हम ईश्वर से बात नहीं कर रहे है हम तो अपने सखा से अपने प्राण सरखा से अपने हृदय स्वर से बात कर रहे हैं ना? अगर हमारी बात सुनकर तुमको कहना था नाराज होना था रूक जाना था सिर नहीं आ रहा था तो हमारे सरकार तो खेलने को काटो गुसरना जब खेलने का अधिकार दे दिया तो इसमें मालिक और सेवक का भेद नहीं देता है अब हम खुदी और तुम बड़े नहीं अब जो हम कहते हैं तो सुनो तो न खुपिता नंदनो भवा अखिलना अंतरात्मृतो जिखन साो विश्वगोप्तरे तो तीन तो प्रकार के भगवान प्रसृत्य है देखो इनमें जो सच्चे प्रेमी हैं वो तो भगवान को दो गोपीता नंदन के रूप में जानते हैं और जो कर्तवज्य हैं वो अखिल देना अंतरात्म दृह के रूप में जानते हैं और जो विचारे ईश्वर के उपासक भक्त हैं वो विखनता से विश्व विश्वगुप्त के, तो के रूप में जानते हैं माने भगवान ही श्री कृष्ण अवतार रूप है ये एक दृष्टि है और वे ब्रह्म रूप है ये तीसरी दृष्टि है और वे नंदनंदन श्याम सुंदर मुस्लिम मनोहर है प्रहर प्यारे हैं ये तीसरे दृष्टि है तो क्या ये पहले ये कारण आ चुका है इसम पताम ब्रह्म सुभूतिया दास्यम तथा नाम परदे माया कृता नाम नरदारकेण सातम विजयृह कृतपुण्य कुंजा ये लीलाओं को मिलती है वो जो पापी लोग हैं उनको नहीं है मिलते क्यों तो जो पापी होगा उसके मन में तो पाप की बासना आ जाएगी ना तुरंत वो फिर जाएगा उस पर और ये तो दुनिया से मन को हटाने की वैज्ञानिक प्रकृति मन की आ, मन की चिकित्सा है मन का इलाज ये मन को ऊपर उठाने का साइंस है शरीर को ऊपर उठाने का नहीं ये मन को ऊपर हवाई जहाज को ऊपर उठाने का साइंस ये नहीं है ये अंतकरण को ऊपर उठाने का साइंस है कि तो दुनिया में जो मन लगा हुआ है यहां से वहां फंसा हुआ है कहा फसा है अगर बचपन से अब तक कितनों को प्रीतम माना है बस हमारे तो सरबत्त हुई है और कितनों को छोड़ा है अगर लोगों को लिस्ट बनानी पड़े ना ये तो जो बच होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो समझते हैं बस बस हमारे तो प्रेम हो गया और अब छूपे गानी बदलेगा और ये जो तो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना वो तो बड़े अनुभवी होते हैं और कहते हैं तुम्हारे तरीके सौको को प्रेम करके तोड़ दिया तुम होते क्या हो ना ये बड़े बड़े अनुभवी लोग जो हो गए ना बड़े पक्के हो गए ना तो ये बच्चे लोग समझते हैं कि बस दर्द यही सब कुछ है अरे ऐसा तो जिंदगी में कितनी बार मेल होता रहता है वो मालूम पड़ता है कि बस बस अब ये सब कुछ है अरे इसके आगे भी जाता है तो ये जो भगवान श्री कृष्ण पर है नाराण ये गोविता नंदन है ये प्रेमियों के लिए सर्वोत्तम रूप यही है गोविता जीवन रूप और ज्ञानियों के लिए सर्वोत्तम रूप क्या है तो अंधराज और आज जो ईश्वर्ग जो उपासक भक्त हैं उनके लिए सर्वोत्तम रूप क्या है तब दिखना तो असारित तो विश्वभूत है और तो इनमें से चर्चा कौन है अरे बाबा जिसका सहारा ले करके जो ऊपर उठाए उसके लिए वही कच्चा है बता वो जो असली चर्चा है ना वो तो सीढ़ी बन तुम्हारे सामने ही आया है ये अंतर अंतर्ज्ञानी रूप भी निराकार रूप भी दृष्टार रूप भी एक सीढ़ी है हृदय के ऊपर उठाने के लिए ये अवतार रूप भी एक सीढ़ी है ये नंदनंदन रूप नंदन जो है ना यही अवतार व्रज व्रज में जो आया है ना ये भी तुम्हारे दिल को ऊपर ले जाने के लिए तो धर है वो जो असली घर है भगवान का उसमें पहुंचने के बाद वो लोगों को फिर तो दुनिया में लौटने नहीं देते हैं ये तो आप गीता में पढ़ते ही होंगे श्रद्धा करना माम क्या है यज्ञातन से कुछ ऐसी पोल करती है भगवान के धाम में बना वो कहते हैं कि अब एक बार जब आ गया ये तो अगर फिर लौट के जाएगा तो दुनिया में कुछ न कुछ पैदा फैलावेगा बदनामी करेगा और लोग फिर यहां आना भी है तो एक बार वहां गया तो, तो हमेशा के लिए कह रही कर देते हैं वहां से निकलने नहीं देते वो ये विानिवर्त है था था था था। और ये सब तो जो रूप है वो तो भगवान की ओर लोगों के मन को खींच करके ले जाने के लिए है तो प्यार का अंत है गोपीका नंदन रूप ज्ञान का रूप तो है अखिल रे नाम अंतरात्म द्रे और ऐश्वर्य भक्ति का रूप है विसलता विश्व रूप है। गोपियां कहती हैं कि इस समय जो कुछ तुम कर रहे हो यह रात का समय और बांसुरी बजा के हिलाना और फिर प्रेम की कितनी लीला करना और उसके बाद फिर अंतर्धान हो जाना और इस तरह गोपियों को वन बन में भकट भकट करके भूल देखना है? और उनका इतना कष्ट करक देख करके भी उनके बीच में प्रकट न होगा ये तो ना तो नंदन वाले प्रेम रूप के अनुरूप है और ना तो अंतर्यामी दर्शा रूप के अनुरूप है ना तो ऐश्वर्य रूप के अनुरूप है ये तो किसी भी अनुरूप के अनुरूप तुम्हारी लीला नहीं है तो क्रिय अद्भुत आ दिला? ये क्या अद्भुत लीला कर रहे हो श्री कृष्ण जो सर्वथा असंगत है इसलिए अपने प्रेमियों के बीच में प्रगट हो और आओ हम लोगों के साथ रात विलास करो दलित तो दृश्य का प्यारे हमारी आंखों के सामने दिख जाओ प्रत्यक्ष हो जाओ आओ हम लोग फिर पहले के दौरान फंसे लीला करें ये छिपने की लीला बंद करो अब आगे कर दस नारायण को तो बिल्कुल तो शिव जी की मूर्ति बना के ओम नमस्वाय करके अक्षतम अच्छा समर्पयामी पुष्पाणी पालतु पुष्पाणी समर्पयामी ऐसे तो तो ये आप अपने हाथ को हमारे सिर पर रख दो तो। इसका अर्थ ये है कि जब तुम्हारा हर रूप हाथ रुद्र रूप हाथ तुम हमारे सिर पर रख दोगे तो हमारे हृदय में काम वासना नहीं रहेगी हम निष्काम हो जायेंगे कर सरोह कांत नहा दम सिहा अब देखो पहले मोक्ष वाली बात तो पहले बताई मेरे पिता गोपियाँ कहती है कृष्ण हम तुम्हारे ऊपर मोहित है क्या देख करके लगा मोहिख प्रदीक्षा लात मुख कुंडलश्री गंडस्खलाधरसुढ़ हसीतावलोक दुज दंडयुग्य वक्षश्रिय गर्णंवा दत्ताभयंड युग्य कहते हैं अलकों से गिरा हुआ ये मुख भगवान श्रीकृष्ण हो जैसे और नए से नए फैशन में अब ये बात आ गई कि बाल के कुछ हिस्से यदि क्या नाम है ललाक पर और आग पर लगड़ते हुए हों है न करता, करता है ना करता है न हो तो वो आंख पर थोड़ा लटक जाए नारायण को आंख पर थोड़ा लटक जाए तो बोलते हैं बड़ा सुंदर तो दीक्षा लटावृत मुखम श्री कृष्ण भगवान की जो अलग हैं वो उनके कपोलों पर लटकती रहती तो है बोला और कुंडल जो है उनकी शोभा से उनका कपोल चमकता रहता था उनके अधरों की जो सुधा है वो छलक छलक करके मानो पात्र पड़ोस को सराबोत कर रहे हो गंडत हसीताव मुस्कान से जुप्त कितोर और दत्ताभय को बुद्ध दंड उनके जो गोपियों के मन में था कि अगर हमारे ऊपर कोई दुर्बत्ति आएगी, तो इनके ये जो हृष्ट पुष्ट वनिष्ठ बुद्ध दंड है वे हमारी रक्षा करेंगे और सचमुच देखो संगचूट गोपियों को उठा जब ले जाने लगा तो हम नहीं उठाया हो हाथई से हाथई से सिर तोड़ दिया तो वो विरसिता भयम गोपियों को अभय देने वाला और मुमुक्षुओं को अभय दान करने वाला मोक्ष देने वाला और वृष्णि दुर्ज धर्म का दान करने वाला और कामदम ये संसार की कामना को जो धर्म के विरुद्ध कामना है उसको मिटाने वाला और जो ईश्वर की प्राप्ति के अनुकूल कामना है उसको पूर्ण करने वाला ये प्रेम की भाषा में नारायण के तृतीय पुरुषार्थ जो है बात यह है कि सब कथा बात तो बाबा जी लोग करते हैं ये जब बैठे ब्राह्मणों ने जीविका पर तो हम भी तो कह ना बाबा जी तो जब गृहस्थ ब्राह्मण लोग शास्त्र का रहस्य बताते थे गृहस्थ तो धर्म के उपयोगी जो बातें आती थी उनको वो तो बिल्कुल खोल करके खुला करके बताते थे क्योंकि ये नहीं समझना कि शास्त्र में सिर्फ माल ही लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि मकान कैसे बनाना और तलवार कैसे चलाना है न और दबा कैसे बनाना और नाचना कैसे और गाना कैसे और बजाना कैसे और वेद भूता बनाना कैसे है नौंदर्य किस तरह से प्रसारित करना सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं उपवेद सारे के सारे धनुर्वेद आयुर्वेद स्थापत्य वेद गांधर्व वेद, वेद, वेद है ही इसी के लिए ये नहीं समझना कि एकांत व्यक्त सीताराम सीताराम करना यही बात शास्त्र में लिखी है उसमें सारे के सारे भोग काम शास्त्र है बड़ा भारी काम शास्त्र है अर्थ शास्त्र है धर्म शास्त्र है नृत्य शास्त्र है नाट्य शास्त्र है ये भारतनाट्यम जिसको बोलते हैं ना ये, है ना, ये हमारा हिन्दुस्तानी तो है ना और कहा का ये नृत्य है तो ये सब बात तो बोले कांत कामर जब तो प्यारे त्याग सुंदर तुमको हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो नारायण तो ना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 अच्छा बोले कामना तो देते हैं भगवान धन भी देते हैं बोले श्री कलग्रह लक्ष्मी का तो हाथ ही पकड़ दिया भक्त लोग जैसा जैसा उनके पास तो जैसे नरसी मेहता ने क्या भेजा था हुई नरसी मेहता की हुडी भर दी ना तो खुद थोड़े भरते हैं वो वो तो कोई कोई खास खास गगत होता है तो आज खुद हस्ताक्षर करते हैं नहीं तो महाराज हस्ताक्षर करने के काम पर तो और लक्ष्मी जी को लगा रखा है एक शेख को हम जानते हैं वो एक भक्त पर उसकी प्रसाद तो उसने अपने कार्यालय को हुक्म दे रखा था भी जिंदा है ना तो उसका व्यापार भी बहुत बड़ा है तो उसने अपने कार्यालय को हुक्म दे रखा था कि अगर भगत जी की कोई हुंडी आ जाए तो हमसे बिना पूछे भुना दी जाए तो ये भगवान ने लक्ष्मी जी से कह रखा है कि किसी भगत की हुंडी आवे तो बिना पूछे ही भुनाना बोला तो हमसे सलाह नहीं करना पहले पैसे भेज देना उसका श्रीकरण ग्राम इसी शब्द पर मैं तुमसे ब्याह करता हूँ नहीं तो मुझे व्याह व्या करने की कोई जरूरत श्री कर अलक्ष्मी जी का हाथ पकड़े ही भगवान ने इस शब्द पर कि भक्तों का मनोरथ भक्तों की वांछा पूर्ण करना तो देखो विरचिता भयम से मोक्ष वृष्णिधुर्ज से धर्म कामदम से काम और श्री करग्रहम से अर्थ धर्म ये चारों बात भगवान के कर कमलों की पत्र में प्राप्त तो होती है तो श्री कलक राम श्री कृष्ण का गोपियों देखो तुम लोग ये तो कहती हो कि हमारे सिर पर हाथ रख दो हाथ रख दो लेकिन मैं नंद बाबा का बेटा कितने धर्मात्मा है जसोदा मैया कितनी धर्मात्मा है मैं तुम लोगों स्त्री हो तुम्हारे सिर पर मैं हाथ रखने वाला हूं मैं सूता हूं तो। क्या समझती हो तो? तो गोपियों ने कहा श्री करक ग्रह है वो लक्ष्मी जी का हाथ तुमने पकड़ा के हम नहीं जानते हैं श्री करक ग्रह तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रहा, रखा है तो जब तुम्हें सौतिया होगा कहीं सौतिया डा नहीं होगा भले उनका हाथ पकड़ करके तुम रखो है नाथ तुम्हें पकड़ाने को तैयार है तुम हमारे सिर पर हाथ रख दो कांत कामदम तिर सिधेना श्री कर ग्रह बोले तो महाराज ये श्री जो है ना एक व्यंग भी है क्या लक्ष्मीवंतों ने जानती प्रायण परवेदना तुमने तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है ज्या एक करी लिया है और पैसा वाली है घर वाली जो है पैसे वाली है एक तो प्यार हो गया और दूसरे घर वाली बहुत पैदे वाली है, है? तो लक्ष्मीवंतो नजानती प्रायणों पर वेदनाम जिनको लक्ष्मी मिल जाती है महाराज उनको दूसरे के दुख का पता नहीं चलता शेतें धरा भरा, भरा क्रांति सेते नारायण सुखम से शेष भगवान के सिर पर तो सारी धरती का बोझ रहता है और नारायण हैं कि महाराज घर घर घर सांस लेकर सो रहे हैं पर वही नारायण को समझना तो चाहिए ना कि जी के दिल पर कितना भार है तो ये लक्ष्मी का दोष है लक्ष्मी वालों को पता नहीं चलता हो जो लोग बड़े अच्छे नरम फर्नीचर पर सोते हैं ना उनको क्या पता कि जो लोग यहाँ सड़क पर है न खुले में बिचारे ऐसे ही नंगे रात को सो जाते हैं सवेरे जिनको को जाने के लिए स्थान नहीं है है ना? नहाने के लिए जगह नहीं है उनको कितनी तकलीफ होती है इसको लक्ष्मी वाले क्या समझे तो बोले कि कृष्ण तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा श्री करक्राम इसी से तुमको हमारा दुख दर्द हमारी पीड़ा नहीं मालूम पड़ती है बोले भाई कोई कोई लक्ष्मी मान ऐसे नहीं दूसरा कुछ तो ख्याल करोगे तुम्हारे पास लक्ष्मी है श्री गरभ जब है तो कुछ न कुछ ख्याल करो एक सबसे बड़ा दोष है इसमें हो ये की जैसे कौवा हो ना कौवा तो उसके पास से चाहे कितना भी भले आदमी गुजरे वो है ना उसको एक आंख से देखता है और शंका करता है कि हमको कहीं मारे नहीं पकड़े नहीं उड़ जाता हो है और उड़ जाता है ये शंकालु चित्त होना सबके ऊपर शंका कर बैठी शंका ये हृदय की अशुद्धि है ये नहीं समझना ये बड़प्पन है ये बड़प्पन नहीं है हृदय की अशुद्धि है तो बोले नहीं भाई कोई कोई धनमान तो बड़े ऐसे होते हैं कहा हाँ। एक आदमी ने बड़ी सभा में कहा कि इस सभा में आधे आदमी मूर्ख है अब सभा के लोग जो है वो बड़े झिगड़े तो तुम हम लोगों को मूर्ख कहते हो नहीं, नहीं भाई बात मैं अपनी वापस लेता हूँ इस सभा की आधे आदमी मूर्ख नहीं है अर्णा। अर्णा। अर्णा। अर्णा। लोग अपने को आपने बचाया तो में तो जानंती धनवंतो ही जानंती करुणा और कुछ कुछ धनी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख को समझते हैं कई देवर चकार धन दो देखो भगवान श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी के घर में रह गए क्या सुदामा सुदामा को बिल्कुल कुबेर बना गया तो बाबा श्रीकरण ग्रह तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है तो तुम वैसा करोगे है ना जैसा देश के साथ नारायण करते हैं कि जैसा सुदामा के साथ श्रीकृष्ण करते हैं श्रीकरण ग्रह तुम्हारे हृदय में दया तुम्हारे दया हृदय में ममता मोह तुम जरूर कृपा करोगे एक बार हमारे सिर पर अपना कर कमल रख दो तो ये जो गर्मी विरह की गर्मी जो आ गई है न दिमाग में ये दूर हो जाए और हम तुमसे मिलें अब कृष्ण का अच्छा गोपी और इतना ही तो चाहिए अच्छा बंद करो सब आ, बंद करो और कतार में बैठो मैं पीछे से आता हूँ और एक एक के सिर पर हाथ रखता हुआ चला जाता हूँ आँख खोल के देखना नहीं बोला करो अपनी आँख और कि ना ऐसे काम नहीं चलेगा जल रुहाननम चारु दर्शय अभी प्रसंस कल्पना मित्र हंगयोजता निजन स्मयांस भज सखे भवास्लानन चारुद प्रणस दे षणकानीन फणिफणार्जित्रृण उजेशुनज मधुदागिराखा करी <tompa> मनुष्य का जीवन <tompa> सिर्फ पैसे के लिए इधर उधर भटकने के लिए नहीं है वो तो। और ना तो नारायण को आख की आंख के सामने बैठ के चौरासी भूमि तापने के लिए वो भी एक तत्व है वो दूसरी तो चीज है पैसा भी जीवन के लिए एक जरूरी चीज है पर तपस्या भी एक जरूरी सिर्फ भोग भोगना या मरने के बाद हम कहीं बड़े भारी भाई उनके रूप में पहुंच जाएंगे इसके लिए नहीं देखो ये जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है ना, मन की मशीनरी को ऐसा बना देने का है जिससे हम दुख से बच सकें और जगह जगह सुख का अनुभव कर सकें इसके लिए आध्यात्मिक जीवन होता है एक सज्जन एक साधु को तो गाली दे रहे थे है ना? तो लोगों ने महात्मा से पूछा कि महाराज जी आप तुम तो गाली क्यों दे रहे तो बोले भैया चुप रहो बताने लायक बात नहीं। बोले आशिर तुम तो महाराज कोई तो बात होगी बोले अरे हमारा इनका साला बनो ही बनाता है तुम जानते नहीं तो हम तो बड़ी मीठी गाली देता है तो अब ये देखो ये ये क्या हुआ गाली देने वाले के साथ मीठा संबंध जोड़ लेना ये आध्यात्मिक प्रसाद हुआ ये अध्यात्म का प्रसाद हुआ वो प्रथम है अध्यात्म हाँ गाली देने पर जहां आदमी जल भून जाता वहां वो खिल गया इसका नाम आध्यात्मिक प्रसाद दुनिया के लोग बस जहां जाएंगे वहां दुख लेंगे गोबरौले बनेंगे है ना? चीटी तो बनेंगे ही नहीं बनते चीटी वो होती है जो हर जगह से शक्कर निकाल दे और गोबरौला वो होता है जो हर जगह से मैल निकाल दे तो अपने जीवन को ऐसा बना में मशीने ही अपनी ऐसी बन जाए जो चीज हमारे कान में आवे तो मीठी हो जाए जो आख में आवे तो मीठी हो जाए जो नाक में आवे तो मीठी हो जाए जो मुंह में आवे तो मीठी हो जाए अपने मशीन को इतनी मीठी इतनी मीठी बना लिया जाए कि बस जो सामने आया उसको शहद से भिगो दिया शहद से तर्क कर दिया इसमें तो नहर लगे ना फिर करीब और रंग चोखा आवे दुनिया चाहिए रोटी खाने भर के लिए चाहिए कपड़ा पहनने भर के लिए चाहिए सोने भर के लिए चाहिए ठीक है लेकिन इसके लिए ज्यादा लोग दुखी नहीं हैं, ज्यादा लोग तो इसके लिए दुखी हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कम है और वो बेचारा पैसा तकलीफ नहीं देता है तकलीफ तो अपना मन देता है ना उसी को सुधारना चाहिए ये मन ही तकलीफ देता है औरत के बिना थोड़े से मर्द दुखी होंगे और मर्द के बिना पुलिस सी औरत दुखी होंगी लेकिन हमको ऐसी औरत चाहिए और हमको ऐसा मर्द चाहिए इसके लिए बहुत से औरत मर्द दुखी होंगे वो ऐसा ऐसा जो है ना रोटी के बिना कम लोग दुखी होंगे हो लेकिन हमको ऐसी रोटी चाहिए बर्तन के बिना कम लोग दुखी होंगे हमको ऐसे बर्तन चाहिए इसके लिए ये ऐसा ऐसा जो है ये ही ज्यादा तैक्स देता है तो इसकी जगह पर अपने दिल को ले चलो भगवान है तो संसार का व्यवहार तो करो संसार है और मजा लेने के लिए भगवान को रखो व्यवहार के लिए संसार को और मजा लेने के लिए भगवान को अगर मजा लेने के लिए तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं होगी दुनिया में मजा लेने चलोगे तो कोई मर जाएगा कोई बिछुड़ जाएगा कोई धोखा दे देगा कोई वेफा हो जाएगा है ना? कोई तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं चलेगा बीस तकलीफ मिलेगी दुनिया में इसलिए मजा लो ईश्वर से और, और दुनिया के साथ नारायण को उसको बस नारायण ही नारायण रहो मैं तो बोले भाई ये भगवान को अपने दिल में बसाना ये कैसे होगा तो देखो इसके लिए सीधा साधा उपाय है कि जिसके हृदय में नारायण का वास हो गए उसका सुंदर करो गोपी की याद करो तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में आवेंगे ग्वाले की याद करो तो कृष्णा आवेंगे दसोदा मैया की याद करो तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में आएंगे। कोई सात्विक होते हैं कोई राजस होते हैं कोई पामस होते हैं कोई जर्गुण होता है। पर जब तुम अपने हृदय में ये देखोगे कि कोई प्रेमी कैसे प्रेम करता है एक घर गृहस्थी का काम बच्चे कैसे सीखते हैं है? तो माँ बाप की गृहस्थी देख ही तो बच्चे अपने घर गृहस्थी की बात सीख लेते हैं ऐसी अगर तुम्हें भगवान की भक्ति सीखनी है तो भगवान के भक्त किस ढंग से भक्ति करते हैं उसको अपने जीवन में बताओ ये आज भी ताजा रहेगा और आगे भी ताजा रहेगा ये कभी गुरदुआ होने वाला नहीं है ये बात कभी पुरानी पढ़ने वाली नहीं है जब तक मनुष्य जाति रहेगी और जब तक मनुष्य जाति में मन रहेगा और जब तक उसकी समस्याएं रहेंगे तब तक उसके समाधान के लिए ये भगवान से प्रेम करने वाली बात जो है वो बिल्कुल जीती जागती रहेगी इसको दुनिया का कोई विज्ञान कोई साइंस कोई राजनीति कोई पार्टी उसको काट नहीं सकती। क्योंकि ये तो मन की एक शाश्वत समस्या के समाधान के लिए ये चीज है तो आओ मेरे भाई चलो एक बार वृंदावन मन निकल सुगंधौ मा कंध प्रकर मकर मधुर क्या सुंदर है ममानंदम तो ये वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन किया शरद ऋतु की रात्रे चांदनी छी हुई मंद मंथर गति से जमुना भी बह रही शीतल मंद सुगंध वायु चल रही और गोपिया श्रीकृष्ण के बिना व्याकुल हो करके जान तो ये श्रृंगार का दो ये श्रीकृष्ण का दो रूप है वो एक तो है श्रृंगार और एक है अंगार ये अंगार भी भगवान अंगार का रूप है अंगार या आका अंगारा तो जब मिलते हैं तब तो ये श्रृंगार बन जाते हैं अंग अंग से श्रृंगार सचिव मूर्तिमान हो नील कमल बन करके कान में बैठ गए और कपोल सोने लग गए अंजन बन के आंख में बैठ गए और नीलम का हार बन के अपल पर आ गए वृंदावन रमणीनाम मंडनम और खिलम हरिदेव श्रृंगार बन गए गोपियां कृष्ण से ही अपने अंग अंग को संवारती हैं सजाती हैं और जब बिरा होता है तब तो बोले बिल्कुल अंगार बन जाते हैं वो धकता हुआ कोयला तो बिरा में अंगार और मिलन में श्रृंगार वैसे अंगार और श्रृंगार शब्द का भी अर्थ होता है लेकिन हम समझते हैं कि शहर की जनता तो बहुत एडिकेट वाली होती है ना तो उसके सामने बताना ठीक नहीं तो श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के हृदय में प्रकट है बोले गोपियों मालूम नहीं था कि मेरे बिना तुम लोगों को इतनी पीड़ा इतना कष्ट हो रहा है तो तुम क्या चाहती हो बस इतना ही न कि हम तुम्हारे सिर पर हाथ रखने यही तुम्हारी इच्छा है अच्छा तो देखो सब लोग विजंगा जी के किनारे जमुना जी की ओर मुंह करके कतार बना बंद करके बैठ जाओ और मैं पीछे से एक-एक सिर एक पर हाथ रखता हुआ है ना चला जाता हूँ आंख मत खोलना पड़ बोला दे मैं देखो तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ संकल्प कल्प उसका नाम है संकल्प कर सद्रुव भगवान से जैसा संकल्प करो वैसे ही वो तुम्हारा पूरा करते हैं ग्रंथ ही है संकल्प कर सद्रोह चिंतामणि चिंतामणि है विवाह बोले तो अच्छा बंद करो आप तुम्हारे सिर पर हाथ रहते हैं एक गोपी आगे बढ़ के आई हो अपने मन में और बोली श्याम सुंदर ये सब गवा आ रहे हैं जिनको मालूम नहीं कि क्या बोलना चाहिए तुमसे कैसे बात करना चाहिए तुम छठे हुए हो तो तुमसे बात करने वाला भी छटा हुआ होना चाहिए क्योंकि तुम बात बात में बात निकाल लेते हो आओ हम कहती हैं तो करो ज सखे भवकर सखे भगवान को सखा कहकर बुलाना ये कोई मामूली बात सुन है ये तो गोपियों के सखा है गोभियों के प्राण सखा जो साफ खाए तो सखा स माने साफ और खा माने खा जो साफ साफ खाए उसका नाम सखा तो ये अब तो मैंने स्वामी अशंकर सुना था पहले व्याकरण से बन जाता है वो तो व्याकरण के बड़े प्रौढ़ विद्वान है और प्रत्येक शब्द में वो व्याकरण निकाल देते हैं तो पुराने पंडित जो हैं, वो सखा शब्द का करते हैं समानक ख्या जिसकी ख्याति साथ साथ हो जैसे गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण है ना? श्याम बलराम जैसे लक्ष्मण राम श्याम बलराम ये क्या हुए बोले सखा हुए जिसका नाम साथ साथ लिया जाए कृष्ण अर्जुन ये क्या हुए सखा हुए जिसकी काफी समान हो उस ने अ किया है सखा शब्द का जो साथ ही साथ दिए उसका नाम सखा तम सखाश मृत जो साथ साथ जिये उसका नाम सखा तो गोपियां कहती है कि हम लोगों का जीवन समान जीवन है सहचर जीवन है तुम जानते हो कृष्ण की तुम्हारे बिना ये गोपियां जीवित नहीं है ऐसा तो कहने का अभिप्राय तुमको ये बात मालूम है कि तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते अब दूसरा आप देखो सखा करता तो तुम हमारे सखा हम तुम्हारे सखा तो किसम ऊपर हम तुम्हारी भलाई की बात कहते हैं हमारे बिना तुम भी रो जाओ। तो मान लो ओ, हम जिंदा रहते तो सुखी नहीं कर सकते हमको सुख मिलता तो हमको सोच क्यों तो जाते गलती तो हमारी लेकिन मरने के बाद भी तो हम तुमको सुखी नहीं कर सकेंगे ना हमारे मरने के बाद तुमको बड़ा दुख होगा शखाकार है कि हम मर जाएंगे तो तुम भी दुखी नहीं रह सकोगे तुम्हारी बुद्धि भी ठीक नहीं रह सकेगी इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हम मर के और बाद में तुमको दुखी बनाए इसलिए अपने दिल का जो राज है वो अभी खोने दे देंगे तो कृष्ण ने कहा अच्छा गोपियो मैं पीछे से बोलता हूँ आंख बंद रखना क्या चाहते तो बोली भज भज माने हैं हमारा सेवन करो हम तुम्हारे रोग की दवा